भगवान शंकर माथे पर चमचम चमकता चंद्रमा देखा माता ने सोचा जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो उसे जरा सा आरती का दीपक क्या दिखाना इसलिए थाली गिरा दी और गंगा जी की धारा देखी गंगा धवल धारा तो जल से भरा कलश गिरा दिया ये तो सम्मान हुआ है अपमान कहां और आपकी सास माता आप, आपको आप देखकर डर गई मुझे देखकर थोड़ी डरी सांप को देख लिया इसलिए डर गई और सर्प काल का रूप जिसे काल दिखाई देगा वह तो डरेगा ही अगर थोड़ा मुझे देख लेती तब तो फिर महाकाल को करालम महाकाल कालम कृपालम तो सदा सदा का भय ही समाप्त तो हो जाता है हिमांचल राज भगवान शंकर तो वहां गए हिमांचल राज गए नारद जी गए सब ऋषि गए सबने मिलकर समझाया मै सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी तब मैना हिमवंत आनंदे अरे और तो और शंकर जी से प्रार्थना की गई भोजन करने बैठे बरात बैठी देवताओं ने कहा पहले भोजन राम जी के विवाह में सबसे बाद में पंगति हुई पर शंकर जी के विवाह में देवता अकड़ गए पहले पंगति कौन रिस्क खाओ पियो फिर जो होगा बराती बैठे भोजन करने एक एक परोसने वाला आया पत्तल लिए एक ही बराती के सामने खड़ा ना आगे जावे ना पीछे ना पत्तल परोसे एक ने कहा परोसो क्या कर रहे हो उसने कहा बड़े समझदार तुम ही आओ पास आकर उसने देखा शंकर जी की बरात में एक ऐसा बराती बैठा है जिसके मुख ही नहीं है पत्तल परोसने वाला बोला किधर पत्तल परोस ही जाए मुख हो तब तो आगे पीछे का फैसला हो बारती के भीतर से आवाज आई इससे तुम्हें क्या भरोसा बेचारा घबरा गया पर दूसरे बराती के सामने फिर रुका उसने उस समझदार से पूछा क्या बताओ यहाँ कितनी पतले परोसें विपुल मुख काहू यहां तो मुखों का ढेर लगा है अंत में से कुछ कन्या पानी भव ही समर्पी जाने भवानी पानी ग्रहण जब की नहेशा ही हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही जय जय जय शंकर सुर नहीं हंसी ही हंसी चलने लगे तो एक देवी ने कहा आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली बोली दूलहजू पान यह पाईये हो गयो विवाह बर बधू पाई विमल अब रसरीत सो नेग मेरो दिवाइये मेरा नेग मिले शंकर जी बोले अभी मिलता है झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग ऐसो फो भगी बापरे बचाइये मंडप के नीचे समाज सब लागे हंसन भागो मत देवी जो नेग लिए जाइए तो शंकर जी के विवाह में हंसी ही हंसी और शंकर जी की भी हंसी लेकिन अपनी हंसी होने पर भी जो हंसता रहे ऐसे हैं भगवान शिव और नारद जी आप, आप क्या कह रहे थे दही हूं श्राप कि मरी हूं जाई जगत मोरी उपहास कराई या श्राप दे दूंगा या जाकर मैं अपने प्राण दे दूंगा मेरी दुनिया में हंसी कराई तभी मैं समझ गया कि आप छोटे बालक की तरह हैं और शंकर जी बड़े बेटे की तरह इसीलिए शंकर जी का विवाह मैंने कहकर कराया और तुम्हारे विवाह में तुम्हारे कहने से भी नहीं कराया सुंदर बनने आए थे मैंने तुम्हें बंदर बना दिया क्योंकि सुंदर बनाता तो जीवन भर के लिए बंदर बन जाते इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बंदर बना दो जिंदगी तो सुंदर रहेगी भगवान आपकी बड़ी कृपा मैं तो मोह के बस में ऐसा कह रहा था आपने मुझे बचा लिया बड़ी कृपा बड़ी कृपा संतन के लक्षण रघुवीरा महाराज संत महापुरुषों के जो लक्षण हैं वह हमें सुनाए और एक और निवेदन यद्यपि प्रभु के नाम अनेका जदप्रभु के नाम अनेका श्रुति कह परम एक प्रभु आपके अनेक नाम हैं वेद भगवान उन नामों की महिमा भी गाते हैं श्रुति कहे है परम एक से एक पर मेरी प्रार्थना है आपका श्री राम नाम सबसे अधिक प्रतिष्ठित हो राम सकल नामन ते अधिकार भगवान ने ए उमस तो कहा इसीलिए श्री राम नाम इतना व्यापक हुआ क्योंकि भगवान की वाणी का प्रभाव है भगवान ने श्री राम नाम को सबसे अधिक रखा अच्छा यही कारण है देखो कोई किसी का भी भक्त हो भगवान श्री कृष्ण की भक्त माता मीरा है पर मीरा माता भी क्या कहती हैं राम नाम रस पीजे राम पी मनुआ राम कु सत्संग बैठित हरिचरचा जे राम कह दिए मनुआ राम नाम रस पीजे और एक पद में और कहा मेरो मन राम ही राम रटे राम रट लीजिए प्राणी पाप रे और अंत में को मीरा के प्रभु गिरधर नागर तनम ता ही रे समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति पर मनुआ राम ही राम रे श्री सूरदास जी जो तू राम नाम चित धर तो पछिलो जन्म आगिलो तेरो दोऊ जन्म सुधर तो हो तो नफा साधु की संगति भगत नाम तेरो दास बैकुंठ पैठ में तेरी को नेंट पकड़ तो जो तू राम नाम चित धर तो राम श्री कबीर जी कहते हैं कबीरदास जी महाराज कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो देखो भाई सभी एक मत है श्री राम नाम के बारे में क्यों क्यों अजय भगवान कृष्ण का भक्त राम नाम करे तो करे राम नाम की एक विशेषता है क्या अगर कोई श्री कृष्ण भक्त राम राम करेगा तो उसकी कृष्ण भक्ति बढ़ेगी राम राम करने वाला गुरु भक्त होगा तो गुरु भक्ति बढ़ेगी राम नाम स्मरण करने वाला आत्मज्ञानी होगा तो उसकी आत्मनिष्ठा बढ़ेगी क्यों क्योंकि नाम राम को कल्पतरु तरु कलि कल्याण निवास ये राम नाम कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष का अपना कोई फल नहीं होता बैठने वाले की इच्छा का फल ही कल्प वृक्ष प्रदान करता है इसीलिए राम सकल नामनते अधिकार राम जी का नाम ये जो दो अक्षर का नाम है रेमन तू दो अक्षर पढ़ ले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 सारद गणपति नारद शंभु भवानी माई शंभु भवानी माई तुलसी सूर कबीर सभी ने तुलसी सूर, सूर कबीर सभी ने नाम की महिमा गाई सीता नाम कहो राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो राम कहो मेरे भाई सीता राम राम कहो कहो कहो मेरे मेरे भाई राम को राम को मेरे भाई राम राम नाम रस पीजे मनवा कह गई मीरा भाई। ओ राम नाम रस पीजे मनवा कह गई मीरा भाई राम नाम तो डटा के राम राम तो कणिका ने गति पाई सीता राम कहो राय हो सीता राम कहो कहो राम मेरे सीता राम कहो राम कहो मेरे राम नाम की संत समुझाई राम राम कहत संत समुदाय राजेश्वर आनंद मिलेगा राजेश्वर आनंद मिलेगा भजो सिया रघुराई सीता नाम लख राम कहो मेरे भाई सीता राम भाई सीता राम कहो राम कहो मेरे भाई राम राम राम कहो तो मेरे भाई सीता राम कहो राम कहो भगवान नाम की श्री राम नाम की महिमा का प्रतिपादन ऐसा अद्भुत नाम है उल्टा कहो तो सीधा मरा मरा कहकर भी राम राम हो जाता है ऐसा यह सुंदर राम नाम सरल चाहे कोई बोल ले राम राम राम राम राम राम, राम। भगवान ने कहा यह नाम सबसे अधिक महिमापूर्ण होगा और संतों के लक्षण भगवान ने बताए संतों के लक्षण बड़े सुंदर सट विकार जित अनघ अकामा जो विकारों पर विजय प्राप्त कर ले विकार छ हैं सट विकार जीत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सल इन पर विजय प्राप्त कर ले अनग निष्पाप जीवन हो अकामा मन में कोई कामना ना हो और पर सदाचार शालीनता विनम्रता और भगवान का आश्रय अकिंचन भाव से भगवान का आश्रय भगवान का नाम इस तरह भगवान ने संतों के लक्षण वर्णन किए अंत में कहा सुन मुनि साधुन के गुण जीते न सारद श्रुति कही श्रुति शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते यह संतों के लक्षण हैं और महिमा है ऐसे संत भगवंत का वर्णन स्वयं भगवान करते हैं और इस प्रकार राम जी जब अपने भक्तों का वर्णन करने लगे तो नारद जी ने कहा कि, कि निधान, आप जैसा कोई नहीं होगा अपने अपने अपने भक्तों के के गुण गुण मुख मुख से संतों मुख से संतों यह तो आप ही कर सकते हैं क्यों क्योंकि को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाह निहारा ऐसे शील स्नेह का निर्वाह करने वाले भगवान श्री राम है उनके श्री चरणों में श्री जानकी माता के चरणों में सादर प्रणाम आप सबको प्रणाम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम बड़े प्रेम से नहीं प्रभु का पावन नाम राम राम सज्जनों आप तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का कश्याम सबका स्वामी तू अंतरयामी सबका स्वामी तू अंतरामी सबका स्वामी तू अंतरयामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चार Ram, Sri Ram, Sri Sita Ram. थ साम छंदमी मंगलाना चारो वंदेवाणी विनायक वंदे विद पद सावरभ समाहित पदुंडकशौरसौरभ सहित चित्त हृतापमशम मुनिहंस सव्यं सनमानि परीतपुज दूरवादल्युतितु तरुण नेत्र हेमाबरम वर विभूषण भूषितांगम कोटि कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भज जान यत्र यत्र रघुनाथ जानकश तत्र तत्र कृतमस्त त्रतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षक गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरी गौरीर विभूषितम भागम नारायण प्रियमनंग प्रियमदापहाराणसीपति भज विश्वनाथ सच्चिदानंद रूपाय तापत्रे रूपयोत्पितवेशपत्रय श्रीकृष्णा वम श्रिया सियामांडवी उर्मिला छोटी कीरति बरबाम चारि सुअन चार्यू रतन तुलसी करत प्रणाम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुण गाँ श्री राम के हनुमत हो, हो सा लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी निजनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम सीता राम राम श्री सीताराम जी महाराज श्री हनुमान जी की जी श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सन्तन की जय सब भक्तन की जय श्री तुलसीदास जी महाराज जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पत हर हर महादेव श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता श्रद्धा श्रद्धामयी माताओ श्रीधाम वृंदावन के रससिक वातावरण के मध्य निर्मित आश्रम के आध्यात्मिक परिवेश में संत महापुरुषों की उपस्थिति और श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें जय सिया जय जै जय सिया जे राम जय जय सियाराम